संक्षिप्त महाभारत शांति पर्व मित्र और अमित्र की पहचान युधिष्ठिर ने पूछा पितामह छोटे से छोटा काम भी अकेले किसी की सहायता के बिना करना कठिन हो जाता है फिर राजा का कार्य तो दूसरे की सहायता लिए बिना हो ही नहीं सकता इसलिए मंत्री का होना आवश्यक है अब आप बताइए राजा का मंत्री कैसा होना चाहिए उसका स्वभाव और आचरण किस तरह का हो कैसा व्यक्ति पर विश्वास किया जाए और कैसे पर नहीं विष्णु जी ने कहा राजा के चार प्रकार के मित्र होते हैं सहार्थ भजमान सहज और कृत्रिम सहार्थ मित्र उनको कहते हैं जो किसी शर्त पर एक दूसरे की सहायता के लिए मित्रता करते हैं अमुख शत्रु पर हम दोनों मिलकर लड़ाई करें विजय होने पर दोनों उसके राज्य को आधा आधा बांट लेंगे इत्यादि शर्ते सहार्थ मित्रों में होती है जिनके साथ पुस्तैनी मित्रता हो वे भजमान कहलाते हैं जिससे नजदीकी रिश्तेदारी हो उन्हें सहज मित्र कहते हैं और धन आदि देकर अपनाए हुए लोग कित्र मित्र कहलाते हैं। पांचवा मित्र धर्मात्मा होता है वह किसी एक का पक्षपाती नहीं होता और न दोनों पक्षों से वेतन लेकर कपट पूर्वक दोनों का ही मित्र बना रहता है जिसे धर्म का पल्ला मजबूत रहता है उसी पक्ष का वह आश्रय ग्रहण करता है अथवा जो राजा धर्म में स्थित होता है वही उसे अपनी ओर खींच लेता है उपरयुक्त मित्रों में से भजमान और सहज श्रेष्ठ समझे जाते हैं शेष दो की ओर से तो सदा सशंक रहना चाहिए वास्तव में तो अपने कार्य को दृष्टि में रख सब प्रकार के मित्रों से ही सावधान रहना चाहिए राजा को मित्रों की रक्षा करने में कभी असावधानी नहीं करनी चाहिए क्योंकि असावधान राजा का सब लोग तिरस्कार करते हैं मनुष्य का चित्त चंचल होता है भला मनुष्य बुरा और बुरा भला हो जाया करता है शत्रु मित्र और मित्र शत्रु बन जाता है अतः किस पर कौन विश्वास करे इसलिए मुख्य मुख्य कार्यों को दूसरों पर न छोड़कर अपने सामने ही कराना चाहिए किसी पर भी पूरा पूरा विश्वास कर लेने से धर्म और अर्थ दोनों का नाश होता है दूसरों पर पूरी तरह विश्वास करना अकाल मृत्यु को मोल लेना है अंधविश्वासी को विपत्ति में पड़ना पड़ता है वह जिस पर विश्वास करता है उसी की इच्छा पर उसका जीना निर्भर रहता है इसलिए राजा को कुछ लोगों पर विश्वास भी करना चाहिए और उनकी ओर से सतर्क भी रहना चाहिए यही सनातन राजनीति है अपने अभाव में जिस मनुष्य का राज्य पर कब्जा हो सकता हो उससे सदा चौकलना रहना चाहिए क्योंकि विज्ञान पुरुषों ने उसकी शत्रुओं में गणना की है जो मनुष्य राजा का अभ्युदय देख उसकी ओर भी अधिक उन्नति चाहे और होने पर बहुत दुखी हो जाए वही उत्तम मित्र है अपने न पर जिस व्यक्ति को विशेष हानि पहुंचने की संभावना हो उस पर पिता के समान विश्वास करना चाहिए और जब अपने धन की वृद्धि होती हो तो यथाशक्ति उसको भी समृद्धशाली बनाना चाहिए जो धर्म के कामों में भी राजा को नुकसान से बचाने का ध्यान रखता है उसकी हानि देखकर जिसको भय होता है, उसे ही ही उत्तम मित्र मित्र समझो। नुकसान चाहने वाले तो शत्रु बताए गए हैं। जो मित्र की उन्नति देखकर जलता नहीं और विपत्ति देखकर घबरा उठता है वह मित्र अपने आत्मा के समान है जिसका रूप रंग सुंदर और स्वर मीठा हो जो समील ईषा रहित प्रतिष्ठित और कुलीन हो उसकी श्रेणी पूर्वोक्त मित्र से भी बढ़कर है जिसके बुद्धि अच्छी और स्मरण शक्ति हो, जो कार्य में, में कुशल और दयालु हो, हो कभी मान या अपमान जाने पर, जिसके हृदय में दुर्भाव नहीं आता ऐसा मनुष्य यदि ऋतविज आचार्य अथवा अत्यंत सम्मानित मित्र हो तो उसे तुम अपने घर में मंत्री बनाकर रख सकते हो वह तुम्हारे विशेष आदर का पात्र है उसको राजकीय गुप्त विचारों तथा धर्म और अर्थ की प्रकृति से परिचित कर रखना उसके ऊपर तुम्हारा पिता के समान विश्वास होना चाहिए एक काम पर एक ही व्यक्ति को नियुक्त करना दो या तीन को नहीं क्योंकि उनमें परस्पर अमर्श हो जाने की संभावना रहती है कारण कि एक कार्य पर नियुक्त हुए अनेक व्यक्तियों में प्राय मतभेद होता ही है जो कीर्ति को प्रधानता देता और मर्यादा के भीतर कायम रहता है शक्तिशाली पुरुषों से द्वेष और अनर्थ नहीं करता कामना, भय, लोभ अथवा क्रोध प्रधानमंत्री बनाना जो कुीन शीलवान सहनशीलिंग न मारने वाले शुरान तथा कर्तव्य अकर्तव्य को समझने में कुशल हो उन्हें अमात्य के पद पर बिठाना एवं सत्कार पूर्वक सुख और सुविधा देना ये तुम्हारे अच्छे सहायक सिद्ध होंगे और सब तरह के कामों की देखभाल करेंगे तो को मृत्यु के समान कर उनसे सदा रहना। जैसे पड़ोसी राजा अपने पास के राजा की उन्नति नहीं सह सकता उसी प्रकार एक कुटुंबी दूसरे कुटुंबी का बोदा नहीं देख सकता जिसके कुटुम्बी या सगे संबंधी नहीं है उसको भी सुख नहीं मिलता इसलिए कुटुंबी जनों को अवहेलना नहीं करनी चाहिए बंधु कर तो सजाती बंधु उसे कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता अपने जाति वाली के अपमान को वह अपना ही अपमान समझेगा इस प्रकार कुटुंबी जनों के रहने में गुण भी है और अवगुण भी कुटुम्ब का व्यक्ति न अनुग्रह मानता है न नमस्कार करता है उनमें भलाई बुराई दोनों न होने दे उन पर विश्वास तो न करे किन्तु विश्वास करने वाले की भांति ही उनके साथ बर्ताव करे उनमें दोष है या गुण इसकी चर्चा न करे जो पुरुष सदा सावधान रह कर ऐसा बर्ताव करता है उसके शत्रु भी प्रसन्न होकर उसके साथ मित्रता का बर्ताव करने लगते हैं जो कुटुंबी सगे संबंधी मित्र शत्रु तथा उदासीन व्यक्तियों के साथ इस नीति के अनुसार व्यवहार करता है उसका सूर्य चिरकाल तक बना रहता है